ज्ञानतिनिर ज्ञानंजन शलाखया चक्षित ये नत्मय श्री गुरुवे नम श्री रूप गोस्वामी प्रमुपाद भक्ति पर समृत सिंधु का पहला भाग में भक्ति के बारे में चर्चा करते हैं तो कैसे भक्ति श्रेष्ठ आध्यात्मिक पद्धति है और भक्ति की महत्व के बारे में अभी तक हम उसके बारे में चर्चा किया और आदि कैसे भक्ति कन्न है उसके बारे में बातचीत करना चाहिए रूप गोस्वामी सभी शास्त्र से पता मिलके छ भक्तियांग संकलन किया भक्तियांग का मतलब विधि निषेध भक्ति में अग्रसर होने के लिए क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए पहला है गुरु फादाश्रया गुरु पादाश्रया का मतलब गुरु के चरणों में शरण लाना तो वैदिक संस्कृति में गुरु लाना बहुत ही महत्वपूर्ण है सबों के लिए सबके आध्यात्मिक प्रगति के लिए गुरु चरण आश्रय न पड़ता है। मानव जीवन का उद्देश्य यही है आध्यात्मिक प्रगति करना और उस लिए गुरु पदाश्रय आवश्यकता ही है तो गुरु सब जानते हैं जो हिंदू संप्रदाय में है सब जानते हैं कि सबके लिए गुरु होना चाहिए लेकिन कौन गुरु हो सकते और किस लिए गुरु ग्रहण करना चाहिए तो पहले समझना चाहिए कि मानव जीवन का उद्देश्य यही है आध्यात्मिक प्रगति करना उस गुरु ग्रहण करना चाहिए अगर हम औपचारिक रूप से गुरु ग्रहण करते हैं या क्योंकि मेरा बाप और मेरा बाप का बाप का गुरु है तो मेरा बाप का बाप का गुरु का वो लाइन वो फरिवा से कुल गुरु, गुरु ग्रहण करना वो उसमें कोई अर्थ नहीं है वो खाली एक सामाजिक विधि है तो किस लिए गुरु ग्रहण करना चाहिए तो सभी प्रकार क्लेश, तकलीफ से मुक्त होने के लिए समझना चाहिए कि इस ज्यादा जगत में कुछ नहीं है इंद्रिय सुख जो है खाली सुख की छाया है कुछ नहीं है उसमें मेरा असली जीवन आध्यात्मिक जीवन है उसलिए एक आध्यात्मिक गुरु का फादाश्रय करना चाहिए वही ही गुरु है सात गुरु का क्या मतलब जो सत है सच्चा गुरु सत का मतलब जो सचित आनंदमय स्थिति में स्थित है अगर गुरु खाली जैसे व्यापारी गुरु गिरी करते तो कैसे गुरु है तो ऐसा बहुत साधु है जो हाथ से आशीर्वाद देते है और प्रणामी ग्रहण करते है और, और कोई काम नहीं है लेकिन वो वास्तविक गुरु नहीं है इसलिए शास्त्र में यही उपदेश है तस्माद् गुरुंग प्रपद्येता जिज्ञासु श्रेय तस्माद् मतलब जब हम समझते है कि जीवन क्या है खाली संकर्ष है चौरासी लाख जीव जाति में हम खाली संकर्ष करते हैं, हम सुख को खोज करते हैं, फिर भी सुख नहीं मिलते तस्माद् थमाद उसका मतलब इसलिए गुरु प्रभा था गुरुपाद श्रेय करना चाहिए और जिज्ञासु श्रेय उत्तम गुरु के पास जाके पूछना चाहिए और किस प्रकार पूछना नहीं है कि कैसे पैसा मिलेगा कैसे इंद्रिय सुख मिलेगा तो कैसे भक्ति मिलेगा उसी प्रकार प्रश्न करना चाहिए कैसे वास्तविक सुख और शांति मिलेगा तो उसलिए गुरु के पास जन्म चाहिए और कौन गुरु हो सकते हैं है शब्द परेषणाथम प्रमन्युषमाशयम गुरु है जो परम्परागत है उसका मतलब कि जो गुरु है उनका गुरु है और उनका गुरु का गुरु गुरु है और इस, इस तरह परंपरा है सच्चा परंपरा परंपरा का मतलब जिनने ब्रह्म हृदय आदि का भये श्री कृष्ण सृष्टि का समय सृष्टि कर ब्रह्मा जी को ठग्ञान बोले और उस समय से ब्रह्मा जी तो उनका शिष्य उनका पुत्र नारद मुनि को बोले नारद व्यासदेव को बोले व्यासदेव मध्वाचार्य को बोले तो इस प्रकार गुरु शिष्य परंपरा है इसका मतलब कि जो शिष्य है जो उन्नत शिष्य है जो पूर्ण शिष्य है गुरु हो सकते गुरु का आदेश के अनुसार और गुरु का आशीर्वाद मिलकर जो सिद्ध शिष्य है सच शिष्य है बाद में उनके स्वयं शिष्य ग्रहण कर सकते तो गुरु किसलिए गुरु होना चाहिए? ईजाक बरामने के लिए नहीं है गुरु होना चाहिए कैसे एक सेवक करने के लिए जो गुरु है शिष्यों का सम्मान ग्रहण करते शिष्यों की पूजा ग्रहण करते तो कैसे संभव हो पूजा भगवान के लिए है तो कैसे एक व्यक्ति एक साधारण व्यक्ति पूजा ग्रहण करेंगे और अगर वैष्णव भगवान का दास अनुदास अनुदासदास अनुदास है ऐसा भावना है तो कैसे सभी दूसरे लोग के ऊपर बैठ सकते है सबको आदेश देते सबका सम्मान और पूजा ग्रहण करते है वो जैसे अवैष्णव भावना वैष्णव नम्र नम्र अतिविनम्र होना चाहिए तो कैसे वैष्णव गुरु हो सकते है तो गुरु वैष्णव गुरु नहीं होते है इज्जत के लिए प्रतिष्ठा के लिए पूजा के लिए लाभ पूजा प्रतिष्ठा नहीं गुरु गुरु होते है उनका गुरु का आदेश के अनुसार और किस लिए काली दूसरे लोगों को कृष्ण भक्ति देने के लिए जो वास्तविक वैष्णव है सोचते है कि मेरा कोई क्वालिफिकेशन नहीं है मैं वैष्णव नहीं हूं वैष्णव इतना नम्र है जैसे कृषिदास कवीरज गोस्वामी एक महान आचार्य वैष्णव जिसके द्वारा श्री चैतन्य चरतामृत श्री चैतन्य महाप्रभु का चरित्र रोचित हुआ था कृषिदास कवी गोस्वामी ने लिखा कि फूरी से कीट हो लघिष्ट जागाय माधाई हो फाफिष्ट फूरी से कीट मतलब माऊ नहीं, वो किरा जो है मैं ये वो केरस से नीचे और जागाई माधाई हो फिष्ट कुछ दिनों के पहले जागा माधाई चरित्र उसके बारे में मैं, मैंने कुछ बोला जागाय माधाई बहुत बड़ा पापी थे और कृष्णदास कविराज गोस्वामी बहुत बड़ा संत फिर भी कृष्णदास कृष्णदास कविराज गोस्वामी इतना नम्र है कि वे सोचते है कि मैं जागाय माधाई से और बड़ा पापी हूँ वास्तव में कृष्णदास काविराज गोस्वामी जीव हमने एक ही पाप कभी नहीं किया फिर भी वैष्णव की भावना है कि मैं सबसे नीच सबसे पापी हूं नाम सुने तारा पुण्य जय मोरा नाम लोई, तारा पाप कृष्णराज खाके राज को स्वामी लिखते हैं कि अगर कोई भी मेरा नाम सुनते हैं, उसका पुण्य का नुकसान होता है और जो मेरा नाम उच्चारण करते हैं, उसका पाप होते है तो वैष्णव ऐसा अति विनम्र है तो कैसे गुरु हो सकते हैं? उनका गुरु का आदेश के अनुसार शिष्य का कर्तव्य है गुरु का आदेश पालन करना वादा गुरु आदेश देते है तुम गुरु हो तो वो आदेश वो शिष्य अस्वीकार नहीं कर सकते और चैतन्य महाप्रभु सभी वैष्णवों को ये आदेश दिए थे की जा रखो थे कहो कृष्ण उपदेश अमर अज्ञ गुरु हय थर ऐेश मतलब सब जो तुम देखते हो सब जिसको आप मिलते हो सबको कृष्ण उपदेश बताओ कृष्ण उपदेश क्या है गीता विशेष कर भगवद गीता भागवत, कृष्ण उपदेश क्या है मन मना भव मद भक्तो मद्याजी नाम नमस्करो मे वैश्यसी सत्यंग प्रतिज्ञा ने प्रयोसी में सदैव मुझको चिंतन करो मत भक्त हो मेरी उपासना करो मुझको नमस्कार करो इस घर जघन्य भौतिक जगत में मत रहो मेरा पास आओ भक्ति करने से श्री कृष्ण का उपदेश है सबको भक्ति करो ये सब तकवास बेकार जड़ जीवन छोड़ दो मेरे पास आओ तुम मेरे भक्त हो किसलिए मुझको भूल किया हो आओ आओ श्री कृष्ण सबको करते गीता में और श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु रूप में वापस आए थे और सबको जोर से प्रचार करते हैं हरे कृष्णा नाम बोलो जीवन सार्थक करो कृष्ण भक्ति करो और चैतन्य महाप्रभु की इच्छा है कि सब जगत निवासी वो कृष्ण भक्ति ग्रहण करेंगे तो चैतन्य महाप्रभु उनके सभी भक्तों को आदेश देते हैं तुम गुरु हो कैसे गुरु हो हम ऐसे अबाक हो सकते क्या कैसे मैं गुरु हो सकता मैं पापी तापी नीच हीन कंगाल कैसे मैं भक्त कैसे मैं भक्त हो सकता हूँ कैसे मैं गुरु हो सकता मैं प्रयास करता हूं भक्ति करना तो कैसे मैं गुरु हो सकते चैतन्य महाप्रभु कहते है हमारा जेरा आदेश है तुम गुरु हो सबको प्रचार करो सबको उदाह करो तो चाहे भी हम अधिक अधिकृत है कि नहीं चैतन्य महाप्रभु की इच्छा है चैतन्य महाप्रभु का आदेश है कि सब जो भक्ति में थोड़ा सा प्रवीण होते हैं, सब जो भक्ति में रुचि में होते है सब जो भक्ति, भक्ति अच्छी तरह साधना करते हैं, तो थोड़ा प्रवीण होगा प्रचार करो सब को बताओ कृष्ण भक्ति करना और इस प्रकार गुरु होना चाहिए तो ईजात के लिए गुरु गिरी करना नहीं चाहिए लेकिन वास्तविक गुरु होना चाहिए सद्गुरु, सद्गुरु, सद्गुरु का मतलब वैष्णव और वास्तव में जो अवैष्णव तो अच्छी तरह गुरु अच्छी तरह से गुरु नहीं हो सकते गुरु का मतलब जो हमको प्रकाश देते हैं अज्ञान अति में अंधस ज्ञान शलाकया चक्ष उन्मीलितम ये न थमय श्री गुरु वे अंधेरे में है गुरु कौन है जो हमारे अंकों को खुलत है तो गुरु अगर स्वयं अंधेरे में है वो गुरु अगर जीवन का क्या उद्देश्य है नहीं जानते गुरु अगर नहीं जानते भगवान कौन है और कैसे भगवान की भक्ति करने है तो कैसे गुरु हो सकते गुरु का मतलब नेता, जो हमको मार्गदर्शन देते तो गुरु अगर वो अंधा है तो हम जो अंधा है कैसे हम उससे मार्गदर्शन ले सकते है अंधार यथाधाय रूप नियमानस तिपी स्वतंत्र उड़ दाम निबधा अगर हम अंधा है और हमारे नेता एक दूसरा अंधा को ग्रहण करते है तो वो बल, वो बल सकते हैं ठीक है मैं सब कुछ देख सकता हु लेकिन कुछ भी नहीं देखते और सब एक साथ नला में गिरो जाएगा सबका सर्वनाश होगा तो गुरु कौन है जो थक प्रदारशी है गीता में श्री कृष्ण कहते है थी थी फणिपात है न ते प्रश्न सही भैया उपदेक्ष श्री कृष्ण कहते है थी के पास जानना चाहिए मतलब जो तत्व को जानते हैं है न वैसे गुरु के सामने नम्र होना चाहिए गुरु को चुनौती नहीं करना चाहिए कि तुम कौन है कैसे तुम कैसे कुछ भी जानते हो मैं तुमसे और ज्यादा जानता हूँ तो ऐसे भाव से कोई फायदा नहीं होगा गुरु के सामने विनम्र होना चाहिए प्रणिपात मतलब दंडवत प्रणाम करना चाहिए यही संस्कृति है कि गुरु के सामने संतों के सामने दंडगत प्रणाम करना पहले और उसके बाद फरी प्रश्न यथोचित प्रश्न करना चाहिए किस प्रकार प्रश्न के आमे के नमे जा रहे तापत्र जैसे कि सनातन गोस्वामी जब चैतन्य महाप्रभु के पास गया सनातन गोर स्वामी पहले श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु से पूछे मई कौ हूँ जा रहे तापत्र किसलिए मैं सब प्रकार यंत्र नाम हैं तो इस प्रकार प्रश्न करना चाहिए मई क्यों हूँ मैं क्या इस शरीर हूँ ये शरीर अस्थायी है मैं जीव हूँ मैं मेरा क्या कर्तव्य है किस लिए में सभी प्रकार दुख मिलते हैं हम प्रयास नहीं करते हैं दुख प्राप्त होने के लिए फिर भी दुःख मिलते हैं तो इस प्रकार प्रश्न करना चाहिए गुरु के पास भगवान कौन है भगवान से हमारे क्या संबंध है वो संबंध कैसे स्थापना करना चाहिए भक्ति कैसे करना है क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए सब कुछ गुरु से सीखना चाहिए इसलिए यथार्थ प्रश्न करना चाहिए तो बेकार प्रश्न नहीं करना चाहिए तो परिप्रश्न बड़ी प्रश्न से गुरु की सेवा करना चाहिए भगवान का भगवान का दास है लेकिन अभी कैसे भगवान की सेवा करना हमें नहीं मालूम है तो गुरु हमको शिक्षा देते हैं, कैसे भगवान की सेवा करना है और गुरु हमको हमें गुरु की सेवा में लगाते है क्योंकि गुरु भगवान का प्रतिनिधि है तो अगर गुरु की सेवा करते हैं उसका मतलब भगवान की सेवा करने है क्योंकि गुरु केवल भगवान की सेवा करते हैं तो ऐसा है बहुत ऐसा डोंगी तथा कथित गुरु है जो कहते हैं कि मेरी सेवा और भगवान की सेवा अलग नहीं है तो मेरी सेवा करो एक युवा लेके लाड़की लकेगा हमें लाड़की का इस्तेमाल करूं मैथुन के लिए तो वो गुरु नहीं है वो बदमाश है जो ऐसा बोलते है गुरु का मतलब उनका चरित्र एकदम सच्चा उसमें को, कोई संशय नहीं है क्योंकि गुरु कैसे शिक्षा देते है खाली किताब से नहीं है अवश्य गुरु शास्त्र से शिक्षा देते हैं, लेकिन कली शिक्षा नहीं देते लेकिन उनका चरित्र के द्वारा शिक्षा देते है वो आचार्य शब्द का मतलब है जो आचरण के द्वारा शिक्षा देते हैं, वे आचार्य है तो आचार्य के पास जानना चाहिए और वो आचार्य वैष्णव होना चाहिए थटवदर्शी तत्वदर्शी जो तत्वा, परम तत्व को दर्शन करते और परम तत, तत्व श्रीकृष्ण भ्रम थी परमात्म थी भगवान शब्द थे परम तत्व के तीन प्रकार दर्शन है ब्रह्म दर्शन परमात्मा दर्शन और साक्षात भगवान श्रीकृष्ण दर्शन तो ब्रह्मवादी है परमात्मादी है लेकिन सबसे उन्नत तत्वदर्शी भगवान के भक्तों हैं, तो गुरु वैष्णव होना चाहिए सत्कर्म निपुण विप्रस मंत्र तंत्र अवैषव गुरु और न सत वैष्णव स्वपच गुरु जो कर्मकांड में शास्त्र मंत्र इत्यादि से निपुण है किंतु वैष्णव नहीं है वो गुरु नहीं हो सकते क्योंकि परम तत्व को नहीं मालूम, लेकिन जो स्वपक्ष मतलब चंडाव का कुल में जन्म ग्रहण करते है लेकिन भगवान का शुद्ध भक्त है वे ही वैष्णव है वे ही गुरु हो सकते हैं। कि बा प्रतिभा न्यासी शूल्य के नॉय चाहे कृष्ण थे गुरु होय यही एकी क्वालिफिकेशन गुरु होने के लिए वैष्णव कृष्ण थे होना चाहिए मतलब श्री के बारे में जानते हैं पूरा विश्वास है पूरी पुर भक्ति है ऐसा व्यक्ति गुरु हो सकते हा संन्यासी होने के भी गृहस्थ होने के भी निज कुल होने के भी जो भगवान का शुभ वे हो सकते हैं और उस प्रकार गुरु भादाश्रय देना चाहिए हरे कृष्ण